कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली का विचार हम लोग कर रहे हैं इस वल्ली के तृतीय चतुर्थ मंत्र का मूल मूल का विचार हम लोग कल कर चुके हैं इन दोनों मंत्रों के भाष्य की चर्चा आज होनी है जो पूर्व में श्रेय प्रेय शब्दितो ज्ञान तथा कर्मरूप दो साधन बताए गए उनका मोक्ष तथा संसार है और मोक्ष एवं संसार रूपी फल की प्राप्ति ज्ञानाधिकारी तथा कर्माधिकारी जिससे करता है ऐसे शरीरादि को कैसे साधक को वे मोक्ष तथा संसार तक पहुंचाते हैं इसके लिए श्रुति भगवती ने रथ रूपक की कल्पना की रथ रूपक की कल्पना में लौकिक जो रथ का स्वामी होता है वह अपने रथादि साधनों से सार्थ आदि की सहायता से अपने गंतव्य तक पहुंचता ऐसे यहाँ पर रथ रूपक की कल्पना में रथी है तृतीय मंत्र के प्रारंभ में बताया गया शरीर का स्वामी जो जीव जिसे पहले रीतपान करता बताया गया यानी भोक्ता बताया गया वह रथी के तरह रथी है और शरीर लौकिक रथ के तरह रथ है इस शरीर रूपी रथ में आरूढ़ होकर के जीवात्मा अपने गंतव्य मोक्ष या संसार को प्राप्त करता है गंतव्य तक पहुंचता है तो रथ स्वयं नहीं चलता है उसको खींचने वाले होते हैं गंतव्य के ओर खींच करके ले जाने वाले घोड़े लोक में ऐसे इस शरीर रूपी रथ में आरूढ़ रथी को उसके गंतव्य तक शरीर रूपी रथ पहुंचा दें इसके लिए इस शरीर रूपी रथ को खींचने वाले घोड़े के तरह घोड़े चाहिए वे घोड़े हैं इंद्रिया तो इंद्रिय रूपी घोड़े हैं और सारथी भी चला चलाने वाला चाहिए घोड़ों को तो सारथी बताया गया बुद्धि को और घोड़े एवं सारथी का आपस में संबंध जोड़ने वाला सारथी के इशारे को जिससे घोड़े समझ सकें ऐसा लो, लोक में होता है लगाम सारथी के हाथ में और घोड़ों के मुख के साथ जुड़ा हुआ ऐसे यहां पर इंद्रिय तथा बुद्धि रूपी सारथी का आपस में संबंध कराने वाला है मन रूपी लगाम और इंद्रिय रूपी घोड़ों को खींच करके गंतव्य के ओर इस शरीर रूपी रथ को ले जाने के लिए मार्ग चाहिए वे मार्ग है विषय इस प्रकार ये डेढ़ श्लोक में डेढ़ मंत्र में रथ रूपक की कल्पना बताई गई लौकिक रथ में जो छह मुख्य अंग होते हैं उनको बताया गया ऐसे ही यहां पर वो छह रथी रथ रत सारथी लगाम घोड़े तथा मार्ग ये बताए गए जो मोक्ष को प्राप्त करने वाला रथी है जीवात्मा इसे रीतपान करता कहा गया यानी भोक्ता कहा गया जीवात्मा का यदि भोक्तृत्व वास्तविक स्वरूप होगा तो मोक्ष हैं ब्रह्म स्वरूप तो अभोक्त्री ब्रह्म स्वरूप मोक्ष उसे आत्म रूप से प्राप्त नहीं हो पाएगा क्योंकि स्वाभाविक भोक्तृत्व की जीवात्मा के निवृत्ति नहीं हो पाएगी इसके लिए श्रुति भगवती कहती हैं कि जीवात्मा भी परमात्मा के तरह स्वभावतः हीन है, भोक्तृत्व से रहित हैं उसमें भोक्तृत्व औपाधिक हैं स्फटिक में जपा कुसुम रूपी उपाधि के सन्निधि से प्रतीत होने वाले लालिमा के तरह उपाधि स्थानीय जपा कुसुम रूपी उपाधि स्थानीय हैं दार्टान्त में शरीर इंद्रिय मन इसे उत्तरार्ध में कहा जा रहा है कि आत्मेन्द्रिय मनोयुक्त भोक्ता इत्याहुर् मनीषिण मनीषी लोग कहते हैं कि आत्मा स्वतः भोक्ता नहीं है अपितु शरीर इंद्रिय और मन के आविद्यक तादात्म्य संसर्ग के कारण आत्मा में भोक्तृत्व आरोपित है कल्पित है स्वतः भोक्तृत्व नहीं है इस प्रकार ये तृतीय तथा चतुर्थ मंत्र का मूल मूल का अर्थ हम लोग कल देख चुके हैं भाष्य को देखिए <coughs> भाष्य में तत्र तम आत्मान तो तृतीय मंत्र स्थ जो प्रथम पद है आत्मान इस आत्मान शब्द से ग्राह्य जीवात्मा है परमात्मा नहीं इसके लिए श्रुति कहती भास्कर भगवान कह रहे हैं कि तम आत्मान यानी रितपम संसारिणम जो पूर्व में निर्दिष्ट दो आत्मा है एक प्राप्तव्यात्मा एक प्राप्त करने वाला आत्मा प्राप्ता तो यहां प्राप्ता रूप जो आत्मा है उसे आत्मान रथिनम विधि में रथी शब्द से क्या ना आत्मा शब्द से ग्रहण करना है रथी के रूप में प्राप्तव्य को नहीं प्राप्ता को बताने के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग है वह रथी है शरीरी रथ में आरूढ़ है तो ऋतपम यानी भोक्ता भोक्तारम वो तो संसारी है जीव रथिन यानी रथ स्वामीनम विद्धि जानी ही तो भोक्ता जो जीव है वह यहां पर रथ रूपक की कल्पना में रथी है और शरीरम रथमेवतु इस द्वितीय पद का अर्थ किया जा रहा है शरीरम रथमेवतु यह प्रति ग्रहण किया रथबद्ध हय स्थानीय इंद्रियर शरीरस्य कहा कि शरीर को रथ क्यों कहा जा रहा है कते इसलिए कि लौकिक जो रथ होता है वह रथ से संबद्ध घोड़ों के द्वारा खींचा जाता है गंतव्य के ओर ले जाया जाता है आकृष्यमान है ऐसे ये विषय रूपी जो मार्ग हैं उन मार्गों के ओर खींच करके शरीर को ले जाने वाली होती है इंद्रिया इसलिए मार्ग के तरह क्या नाम वो घोड़ों के तरह रथ के तरह रथ है शरीर घोड़ों के द्वारा लौकिक रथ भी खींचा जाता है और ये भी खींचा जा रहा है शरीर इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों को इंद्रिया ले जाती हैं शरीर को तो शरीरस्य से इंद्रिय आकृष्य तो। और इंद्रियों का विशेषण है कि इंद्रिया कैसी हैं तो रथबद्ध हयस्थानीय इंद्रिया है रथ से संलग्न इंद्रियों के घोड़ों के तरह यह इंद्रिया है हयस्थानीय है तो इस प्रकार यह शरीर हो गया रथ जीवात्मा हुआ रथी और इस शरीर रूपी रथ को खींचेगी इंद्रिया लेकिन इन इंद्रियों को इंद्रिय रूपी घोड़ों को चलाने के लिए चलाने वाला सारथी चाहिए वो सारथी है बुद्धि इसे कहा जा रहा है कि बुद्धिन्तु अध्यवसाय लक्षणाम सारथि विधि बुद्धि अंतकरण चतुष्टय में से एक है और उसका स्वरूप है अध्यवसाय लक्षण यानि स्वरूप आत्मिका है बुद्धि अध्यवसाय शब्द का अर्थ होता निश्चय इसलिए अध्यय सायक्षणा का अर्थ हो जाएगा निश्चयात्मिका जो अंतकरण की वृत्ति है उसे कहा जाता है बुद्धि अभिमानात्मिका अंतकरण की वृत्ति है अहंकार चिंतनात्मक अंतकरण की वृत्ति है चित्त संकल्प विकल्पात्मक अंतकरण की वृत्ति का नाम है मन ये अंतकरण चतुष्ट है तो अध्यवसाय लक्षणाम यानी निश्चात्मिका जो वृत्ति है वो है बुद्धि उसे सारथी के तरह सारथी समझना तो सारथिम विधि तो ये शरीर रूपी रथ में सारथी बुद्धि को क्यों माना जा रहा है तो कहते लौकिक रथ में व्यापार मुख्य रूप से घोड़ों का नहीं घोड़ों को चलाने वाला जो प्रवर्तक है सारथी उसका होता है रथी तो बैठा रहता है ऐसे ही इस शरीर रूपी रथ में भी जो भी प्रवृत्ति निवृत्ति दिख दिख रही है वह सब बुद्धि के द्वारा ही प्रेरित होकर के होती है इसलिए माना जाता है बुद्धि को सारथी के तरह सारथी इसे बहिष्कार भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि नेत्री प्रधान शरीर से यह शरीर रूपी जो रथ है यह बुद्धि रूपी जो नेता है तत्प्रधान है अने शरीर को की प्रवृति निवृत्ति में मुख्य भूमिका का निर्वहन करने वाली बुद्धि है बुद्धि जैसा निश्चय करती है ऐसी प्रवृत्ति या निवृत्ति शरीर से होती है इसलिए शरीर को बुद्धि को कहा जा रहा है सारथी जैसे लौकिक रथ को किधर से चलना है किधर से नहीं चलना है ये चलाने वाले सारथी पर निर्धारित होता है जो व्यापार हो रहा है लौकिक रथ में वह रथी का नहीं घोड़ों का भी नहीं अभी सारथी का माना जाता है तो सारथी नेत्री प्रधान ईव रथ सर्व ही देहगतम कार्यम बुद्धि कर्तव्यम एवं प्राएण तो प्रायः जो भी देहगत कार्य हैं व्यापार हैं वह बुद्धि का ही किया हुआ माना जाता है बुद्धि का कर्तव्य होता है बाकी बुद्धि के निर्णय को कार्यान्वित करने वाले उसके सहयोगी हैं मन और इंद्रिया निर, निर्णय तो बुद्धि का होता है का की की। हा, हा, तो मन प्रग्रह में वच ये जो चौथा पाद है इसका अर्थ कर रहे हैं कि मन संकल्प विकल्पादि लक्षणम प्रग्रह रसनाम इद्धि तो प्रग्रह कहते हैं लगाम को लगाम होता है एक रस्सी के तरह इसलिए प्रग्रह का अर्थ कर दिया रस्नाम और मन क्या है तो संकल्प विकल्पात्मक अंतक करण का ही नाम है मन वह लगाम के तरह लगाम है और मनसा ही प्रगृहतानी स्रोत्रादीनी करना प्रवर्त रश्मया इव अस्वा तो इंद्रियों का अध्यक्ष माना जाता है मन को इंद्रिय अध्यक्ष मन लगाम के तरह लगाम है क्योंकि इंद्रियों का अध्यक्ष मन जैसा इंद्रियों को निर्देश करता है मन को निर्दिष्ट करती है बुद्धि रूपी सारथी और बुद्धि रूपी सारथी का जो इशारा है इंद्रियों को दिया जाने वाला उसे इंद्रिय रूपी घोड़ों तक पहुंचाने का कार्य करता है लगाम सारथी के संदेश को पहुंचाने का सारथी का संदेश घोड़ों तक पहुँच इसके लिए माध्यम बन जाता है लगाम ऐसे यहां बुद्धि रूपी सारथी और इंद्रिय रूपी घोड़ों के बीच में बीच की कड़ी है मन इसलिए कहते हैं मन सा ही प्रगृहितानी यानी मन से प्रेरित हुई इंद्रिया स्रोत्रादि इंद्रिया होती प्रवृतोत्ती यदि मन से संलग्न न हो तो इंद्रिया अपने विषयों का ग्रहण या त्याग रूपी व्यापार नहीं कर पाती तो प्रवर्तन्ते प्रवर्तनते रसनायाश्वा तो लौकिक घोड़े जैसे रचना से यानी लगाम से प्रवृत्त होते हैं निवृत्त होते हैं ऐसे ही चतुर्थ मंत्र का भाष्य है इंद्रियानी चक्षरादिनी हयान आहू रथ कल्पना कुशला आहू का करता है रथ की कल्पना में कुशल जो व्यक्ति हैं मनीषी लोग हैं वे शरीर रूपी रथ को खींचने वाले घोड़ों के तरह घोड़े बताते हैं चक्षुरादी इंद्रियों को शरीर रथ आकर्षण सामान्यात लौकिक घोड़े लौकिक रथ का आकर्षण करते हैं इंद्रियां शरीर का आकर्षण करते हैं विषयांशु गोचरान इसका अर्थ कर रहे हैं कि तेषु यानी इंद्रियषु हयत्व न तो अध्यात्म में शरीरूपी रथ को खींचने वाले घोड़ों के रूप से परिकल्पित इंद्रियों के चलने के लिए मार्ग की तरह मार्ग है विषय तो गोचरान यानी मार्गान रूपादिन विषयान विधि इस प्रकार ये पूर्वाध की व्याख्या भाष्य में संपन्न हुई चतुर्थ मंत्र के। उत्तरार्ध है आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम इत्यादि इसकी व्याख्या प्रारंभ करते हैं भाष्कर भगवान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम इत्यादि से इस भाष्य का अवतरण है टीका में तो टीका को देखिए आत्मा रथ स्वामी यह परिकल्पिता एक तो रथ के स्वामी के रूप में कल्पित जो आत्मा है जीवात्मा है संसारी तोक्तृत्व न भोक्तृत्व न स्वाभाविकम तो जीवात्मा में भोक्तृत्व उसका स्वरूप नहीं है वास्तविक नहीं है इसे बताया जा रहा है चौथे मंत्र के उत्तरार्थ से उसकी व्याख्या कर रहे हैं भाष्कर भगवान आत्मेंद्रिय मनोविक्तम इत्यादि से तो आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम शरीर इंद्रिय मनो भी संहितम ये आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम का अर्थ कर दिया शरीर इंद्रिय मनोभी संहितम तो शरीर इंद्रिय और मन के संबंध से मन से संबद्ध होने से और शरीर इंद्रिय मन के साथ जीवात्मा का क्या संबंध होगा तो संबंध होगा विद्यक तादात्म्य संसर्ग इसलिए ता शरीर इंद्रिय मनोयुक्तम का अर्थ हो जाएगा शरीर इंद्रिय मन के साथ तादात्म्यापन्न होने से जीवात्मा में भोक्तृत्व है वह भोक्तृत्व का प्रयोजक शरीर इंद्रिय मन तादात्म्य यदि न रहे तो भोक्तृत्व भी नहीं रहेगा जब तक शरीर इंद्रिय मन तादात्म्य है तभी तक भोक्तृत्व है वही प्रयोजक है तो शरीर इंद्रिय मनो भी सहित यानी संयुक्त आत्मा भोक्ता इति संसारी इति आहुर्मनीषिण यानी विवेकिन आत्मात्म विवेकी बताते हैं कि आत्मा स्वतः अभोक्ता है और भोक्तापना उसमें शरीर इंद्रिय मन के साथ आविद्यकतात्म्य करने से है औपाधिक है कल्पित है नहीं से आत्मनो इत्यादि का अवतरण है टीका में औपाधिके भोक्तृत्व अन्वय व्यतिरेक शास्त्र प्रमाण इह नेवल से जीवात्मा में भोक्तृत्व स्वतः नहीं है, औपाधिक हैं इस अर्थ का ज्ञापक प्रमाण है अन्वय व्यतिरेक यानि अनुमान युक्ति और शास्त्र ये दो प्रमाण हैं अन्वय व्यतिरेक वे, अनुमान प्रमाण को लेना और शास्त्र प्रमाण से शास्त्र को लेना शा, तो जीवात्मा स्वतः भोक्ता नहीं है स्वतः अभोक्ता है औपाधिक भोक्तृत्व उसमें हैं इस अर्थ का ज्ञापक प्रमाण अन्वय तथा शास्त्र को भगवान भाष्यकार बताते हैं नहीं इत्यादि से के कर केवल से आत्मनो भोक्तृत्व अस्ति, बुद्ध्यादि उपाधि कृतम एवं तस्य तस्वीव तो केवलस्य आत्मनो आत्मनोभ नास्ति जो शुद्ध आत्म आत्मा है निरूपाधिक आत्मस्वरूप है शरीर इंद्रिय मन रूपी उपाधि से रहित आत्मस्वरूप है उसमें भोक्तृत्व नहीं है बुद्ध्यादि उपाधि कृतम तस्य तोक्तृत्व तो कार्यक्रम संघात तो रूपी उपाधि निमित्तक ही जीवात्मा में भोक्तृत्व है यह अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार बताया यहां पर पहले व्यतिरेक बताया नहीं केवल स्यात्मु भोक्तृत्व अस्थि यह व्यतिरेक बताने वाला वाक्य है व्यतिरेक होता है उपाधि उपाधिअव भोक्तृत्वाभाव तो केवल आत्मायने आत्मा यानी उपाधि विनिर्मुक्तात्मा उपाधिहित्मा उसमें भोक्तृत्व नहीं है उपाधि नहीं है आत्मा के साथ तो भोक्तृत्व भी नहीं है और अन्वय को बताया उपाधि सत्वे सत्व भोक्तृत्वसत्व वो बताया बुद्ध्याधि उपाधि कृतम एवं तस्वीर भोक्तृत्व इस वाक्य से यदि जीवात्मा के साथ शरीर इंद्रिय मन रूपी उपाधि है तो उसमें भोक्तृत्व भी है तो उपाधि सत्व भोक्तृत्व सत्वम उपाधि अभावे अभाव भोक्तृत्वाभाव ये अन्वय सहचार बताए गए यहाँ पर आत्मा के औपाधिक भोक्तृत्व के ज्ञापक शास्त्र को बताया जा रहा है तथाच इत्यादि से कि तथा श्रुतंतर केवल अभोक्तृत्व दर्शयती तो बृहदारण्यक्रुति शुद्ध आत्मस्वरूप में निरुपाधिस्वरूप में अभोक्तृत्व औकआत्मस्वरूप में ही बता रही है अवपाधिक आत्मस्वरूप में ही ध्यातीव लेलायतीव इत्यादि ओ कौन है श्रुत्यंतर तो का ध्याती व लेलायतीव समान सन उभव लोको अनुसंचरती ध्याती व लेलायती व यह श्रुति बृहदारण्य उपनिषद का वाक्य है यह है निरूपाधिक स्वरूप में अभोक्तृत्व को बताने वाली भोक्तृत्व भाव बताने वाली मन रूपी उपाधि यदि ध्यान रूपी व्यापार में प्रवृत्त है तो मनोपाधिक आत्मा भी ध्यान कर्ता सा प्रतीत होता है ध्याती व और मन यदि चंचल है अन्य व्यापार में व्यापृत हैं तो आत्मा भी वैसा ही प्रतीत होता है यानी जैसे जैसा मन रूपी उपाधि है ऐसा ही आत्मा प्रतीत होता है का मतलब औपाधिक आत्मा में भोक्तृत्व है स्वतः नहीं इत्यादि केवलस्य तो ध्यातीव इत्यादि इदीश्रुतंतर की अवतरण टीका इत्यादी वाक्यी अवतरणीका वैष्णवपद प्राप्तिश्रुतिपत् न इत्याह स्वाभाक भोक्तृत्व अर्थापत्ति प्रमाण भी आत्मा में स्वतः अभोक्तृत्व ही बताता है औाधि औपाधिकी भोक्तृत्व है आत्मा का स्वतः नहीं ये श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण से भी ज्ञापित होता है इसे कहा टीकाकार ने वह श्रुत अर्थापत्ति बताने के लिए प्रथम पद का प्रयोग टीका में वैष्णो पद प्राप्ति श्रुति अनुपपत्ति वैष्णव पद प्राप्ति बताने वाली श्रुति है वैष्णव पद हैं ब्रह्म पद शब्द का अर्थ है स्वरूप और विष्णु शब्द का अर्थ है व्यापनशील और वैष्णव शब्द का अर्थ है तत्संबंधी तो विष्णु संबंधी स्वरूप यानी विष्णु का स्वरूप वैष्णव स्वरूप विष्णु का अर्थ है व्यापक तत्व व्यापक तत्व है ब्रह्म इसलिए वैष्णवम पदम का अर्थ निकलेगा ब्रह्मस्वरूप तो वैष्णवस्य क्या वैष्णव पद का अर्थ निकला ब्रह्मस्वरूप और उसकी प्राप्ति क्या मतलब ब्रह्मस्वरूप की प्राप्ति और वो किस वैसे जैसे देशांतर की में विद्यमान गंतव्य की देशांतरस्थ घनता को प्राप्ति होती है भेदेन ऐसी भेदेन प्राप्ति नहीं ग्रामादि की घनता रामादि को प्राप्ति होती है राम ग्रामम ग में वह आत्मरूप से नहीं संयोगादि रूप प्राप्ति होती है ऐसा संयोगादि रूप नहीं अभेद आत्मरूप से तो वैष्णव पद की आत्मरूप से प्राप्ति बताने वाली जो श्रुति है वो है हैं विज्ञान सारथिर यस्तु इत्यादि में बताया गया कि वह स तो तत्पदमापनौती तद तत विष्णु परम पदम हाँ तो वह उस पद को प्राप्त करता है वह पद क्या है पद यानि स्वरूप विष्णु हो परम पदम वह स्वरूप है विष्णु का परम स्वरूप विष्णु यानि ब्रह्म तो ब्रह्म के पारमार्थिक स्वरूप को मय के रूप में प्राप्त करता है का मतलब आत्मरूप से प्राप्ति जीवात्मा को ब्रह्म की होती है ए मोक्ष ब्रह्म रूप से अवस्थान तो जीवात्मा यदि वस्तुतः ही भोक्ता होगा जीवात्मा का यदि भोक्तृत्व वास्तविक स्वरूप होगा तो अभोक्त्री जो ब्रह्म भाव है वह अभोक्ता ब्रह्म स्वरूप आत्म रूप से जीवात्मा को प्राप्त नहीं हो सकता भोक्ता कभी भोक् ब्रह्म नहीं बन सकता अश्रुति कह रही है सतु तत्पदमापनौती इत्यादि श्रुति के द्वारा प्रतिपाद्यमान जो आत्मरूप से वैष्णव पद की प्राप्ति रूप अर्थ है ये हुआ श्रुतार्थ और यह श्रुत अर्थ अनुपपन्न है इसकी अनुपपत्ति है जीवात्मा को वास्तविक भोक्ता मानने पर जीवात्मा में भोक्तृत्व तो वास्तविक होगा तो श्रुत जो अर्थ हैं अभोक्त्री ब्रह्म भाव की आत्मरूप से जीवात्मा को प्राप्ति यह अर्थ अनुपन्न होगा इसकी अनुपपत्ति यह है अर्थापत्ति प्रमाण इसे कहा जाता है श्रुत अर्थापत्ति और इस श्रुत अर्थापत्ति की प्रति प्रमाण भी ये बता रहा है कि अभोक्तृ ब्रह्म भाव को आत्मरूप से प्राप्त करने वाला जीव स्वतः अभोक्ता ही है और उसमें औपाधिक ही भोक्तृत्व है आरोपित भोक्तृत्व है वास्तविक नहीं इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ने लिखा ये पहले टीका का अवतरण लिखते हैं कि वैष्णो पद प्राप्ति श्रुति अनुपत्या तो वैष्णो पद प्राप्ति श्रुति अनुपत्ति यानी अर्थापत्ति प्रमाण श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण से भी न स्वाभाविक भोक्तृत्व वाचम ये सिद्ध होता है कि जीव में स्वाभाविक भोक्तृत्व नहीं है इसी अभिप्राय से भास्कर भगवान लिखते हैं सती वक्षमान रथ कल्पनया पदस्य स्वभाव तो सती वक्षण रथकल्पनिया वैष्णव से पदस आत्मतः प्रतिपत्तिप्य न्य स्वभाविक सती का अन्वय व्यतिर तथा श्रुति प्रमाण से जो अर्थ हैं कि जीवात्मा में औपाधिक भोक्तृत्व हैं वास्तविक नहीं ऐसा मानने पर ही ये एवं सती का अर्थ है जीवात्मा को स्वतः अभोक्ता मानने पर ही वक्षमान रथ कल्पना रथ की जो कल्पना की जा रही है वो किसके लिए हैं ज्ञान का फल मोक्ष ब्रह्म रूप से रूप को बताने के लिए और कर्म का फल संसार बताने के लिए रथ रूपक की कल्पना की जा रही है श्रेय प्रे परस्पर विलक्षण फल वाले हैं ये बताने के लिए कल्पना है ना तो श्रेय का फल आत्मरूप से ब्रह्म की प्राप्ति ये जो आने वाले श्रुति के द्वारा प्रतिपादित अर्थ है वह अर्थ उपपन्न होता है यदि जीव को स्वतः अभोक्ता मानते हैं तो अभोक्ता ब्रह्म का आत्मरूप से लाभ जीव को हो सकता है यदि वो स्वतः अभोक्ता होगा तो और यदि उसे स्वतः भोक्ता मानेंगे वास्तविक भोक्ता मानेंगे तो फिर अभोक्त्री ब्रह्म भाव की प्राप्ति वैष्णव पद की प्राप्ति यानी अभोक्त्री ब्रह्म भाव की प्राप्ति नहीं हो सकती ये कहा कि वैष्णव से पद से आत्मतया प्रतिपत्ति उपपद्यते प्रतिपत्ति का अर्थ है प्राप्ति न अन्यथा यानी जीव को स्वाभाविक भोक्ता मानने पर ब्रह्म की आत्म रूप से प्राप्ति की उपपत्ति नहीं होगी ये अन्यथा न का अर्थ है क्यों तो कहते स्वभाव अनतिक्रम वस्तु अपने स्वभाव को त्याग नहीं सकती तो जीव का यदि भोक्तृत्व तो स्वभाव होगा तो भोक्तृत्व तो स्वभाव छूटेगा नहीं तो अभोक्तृ ब्रह्म का आत्मरूप से लाभ कैसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा इसलिए इसलिए भी जीवात्मा में भोक्तृत्व तो औपाधिक है यह निश्चित होता है ये कहा गया तो इस प्रकार यहाँ तीन प्रमाण बताए गए श्रुति और श्रुत अर्थापत्ति और अनुमान अनु इन तीन प्रमाणों से निश्चित होता है जीवात्मा स्वतः अभोक्ता है और शरीर इंद्रिय मन रूपी उपाधि के संसर्ग से उसमें आरोपित भोक्तृत्व है आत्मेंद्रिय मनुयुक्त भोक्ता इत्याह मनीषि ये श्रुति कह दिया अब पंचम मंत्र का अवतरण भाष्य है एवं सति तत्र एवं तति का आत्मन भोक्तृत् आत्मन भोक्तृत् आरोपिते सति आत्मा के भोक्तृत्व के आरोपित होने पर जीवात्मा में भोक्तृत्व आरोपित हैं वास्तविक नहीं यह निश्चित होने पर रथ रूपक की कल्पना श्रुति की सार्थक होती है श्रेय का फल श्रेय है ब्रह्म ज्ञान और उसका फल ब्रह्मरूप से अवस्थान ठीक ठीक उपपन्न होता है इसलिए ये रथ रूपक की कल्पना भी सार्थक हो जाती है ये तत्र एवं सती का अर्थ निकलेगा तो रथ रूपक की कल्पना सार्थक है यह निश्चित होने पर अब इस वल्ली का आरंभ जिसके लिए हुआ था श्रेय प्रेय विपरीत फल वाले हैं इसका विस्तार से वर्णन करने के लिए इसी रथ रूपक की कल्पना के माध्यम से श्रेय प्रेय का जो परस्पर विपरीत फल हैं उसका वर्णन श्रुति करने जा रही है इसके लिए सामान्य रूप से पहले परिकल्पित जो सारथ्यादि हैं इनके दो दो भेद किए जा रहे हैं प्रकार बताए जा रहे हैं सारथी भी दो प्रकार का है लगाम भी दो प्रकार का है घोड़े भी दो प्रकार के हैं इन तीनों के दो दो प्रकार बताए जा रहे हैं और उनमें से फिर एक प्रकार वाले सारथी लगाम और घोड़े वाला जो रथी हैं वह तो गंतव्य जो मोक्ष है उसे ठीक से प्राप्त कर लेगा वह श्रेय के फल को प्राप्त कर लेता है श्रेय अधिकारी है वह रथी जिस रथी का सारथी लगाम तथा घोड़े एक प्रकार जो बताया जाएगा उस प्रकार क्या है और दूसरा सारथी जिस आ, और लगाम एवं घोड़ा जिसके र, जिस रथी के हैं वह रथी मोक्षरूपी गंतव्य को प्राप्त न होकर के संसार रूपी गंतव्य को प्राप्त करेगा वह रथी हो जाएगा प्रेय का अधिकारी कर्माधिकारी इसका वर्णन करने के लिए श्रुति पहले सारथी के लगाम के और घोड़ों के दो दो प्रकार बता रही है तो पंचम मंत्र का उच्चारण कर लें यस्वान्ब अयुक्न मनसा सदा तस्य त्रिियाण्यवश्या दुष्टा स्वाईवे यु विज्ञावान्वती वि, युक्न मनसा सदा यसेन््रििया व्या सदस्वाईव सारथे तो, तो यह एने जो सारथी यह शब्द प्रकृत सारथी का परामर्शक है तो अविज्ञानवान भवती विज्ञान का अर्थ है विवेक विज्ञानवार का अर्थ हो जाएगा विवेक वाणी विवेकी अविज्ञानवान का अर्थ निकलेगा अविवेकी तो अविवेकी जो सारथी है और साथ में को स्वयं को विवेक नहीं है और अयुक्तना मनसा सदा युक्त भवती ऊपर से जोड़ देना युक्त पद तो युक्त का अर्थ है तो। अयुक्त का जाएगा असमाहितो यानी अशांत मन शम नाम का जो साधन है मनोनिग्रह तो मनोनिग्रह रूप शम नाम के साधन से रहित तो अयुक्तन मन सा यानी अशांत बल से अनिग्रहित मन से युक्त होता है हमेशा अविवेकी सारथी तो ऐसे सारथी के अधीन उसके घोड़े नहीं रह पाएंगे तो कहते हैं तस्य इंद्रिया अवश्यानि तो तस्य शब्द से लेना है सारथी को यह शब्द से जिसको लिया जा रहा था यह तदोर नित्य संबंध होता है न तो यह शब्द अविवेकी सारथी का परामर्शक है तो विवेक रूप अविवे की सारथी है और मन रूपी लगाम भी असमाहित है असमाहित मन है का मतलब लगाम हाथ में नहीं है एक तरह ऐसा जो सारथी उसके वश में यानी उसके इशारे से इंद्रिया शरीर रूपी रथ की संचालक नहीं बनेगी खींचने वाली नहीं बनेगी तो तस्य इंद्रियानी अवश्यनी कैसे तो कहते हैं जैसे लौकिक सारथी हो कोई और उसके एक घोड़े अशिक्षित हो तो दुष्टाश्वा सारथे तो लौकिक रथ को चलाने वाले सारथी के कोई दुष्टाश्व यानि अशिक्षित अश्व हैं सारथी के लगाम से किए जाने वाले इशार, इशारे को न समझने वाले घोड़े हैं वे जैसे सारथी के वश में नहीं होते ऐसे ही इस अविवेकी बुद्धि के अधीन इंद्रियां नहीं होगी और एक प्रकार तो ये हुआ सारथिका सारथी स्वयं अविवेकी हैं और मन रूपी लगाम असमाहित हैं और इंद्रियां अवश्य अनिगृहित हैं, और निग्रीत हैं। यानी दम नाम का साधन भी नहीं शम नाम का साधन भी नहीं और नित्यानित्य वस्तु विवेक भी नहीं साधन चतुष्टय में जो प्रथम साधन है विवेक अविज्ञानवान है क्या मतलब विवेक नित्यानित्य वस्तु विवेक रहित है जो और शम दम आदि षठ संपत्ति में जो शम तथा दम इन साधनों से भी रहित है ये बताया, वह बताया जाएगा आगे मोक्ष को नहीं प्राप्त कर पाता संसार को प्राप्त करता है तो ये सारथी लगाम तथा इंद्रिय रूपी घोड़ों का एक प्रकार ये हुआ दूसरा प्रकार बताया जा रहा है छठे मंत्र में यस्तु विज्ञानवान भवती युक्त न मनसा सदा तो जो सारथी विवेकी है नित्यानित्य वस्तु विवेक रूप साधन चतुष्टय में से प्रथम साधन से संपन्न है इसीलिए मन भी समाहित है युक्त न मनसा यानी समाहित न मनसा सदा युक्त तो मन का निग्रह है जिससे मनोनिग्रह होने के कारण विवेकी बुद्धि के अधीन मन रहेगा और यश इंद्रियानी वश्यानी यश्य की जगह तस्य होना चाहिए तस्य इंद्रियानी वश्यानी तो उसकी इंद्रियां वश होती हैं तस्य इंद्रियानी वश्यानी नए पुस्तक में तस्य छपा हाँ इसमें यश छपा तो तस् इंद्रियाणी वश्यानि तो ऐसे विवेकी का विवेकी सारथी के घोड़े उसके वश होते उसके इशारे से चलने वाले होता है। कुर्मोंगानी व सर्वशः जो स्थित प्रज्ञा के लक्षण में बता है वैशी इंद्रिया है उसके सदसवा युवसारथे कैसे वश में होती हैं इंद्रिया उसके तो कहते जैसे लौकिक विवेकी सारथी के शिक्षित घोड़े विवेकी सारथी के अधीन होते हैं उसके इशारे से चलते हैं ऐसे ही विवेक संपन्न बुद्धि रूपी सारथी हो और मन रूपी लगाम विवेक रूपी विवेकी सारथी के हाथ में हो तो घोड़े भी शिक्षित घोड़ों के तरह इंद्रियां भी क्या होगी उसके वश होगी प्रवृत्त निवृत्त होने में बुद्धि यदि इंद्रियों की प्रवृत्ति चाहेगी तो होगी बुद्धि चाहेगी कि अब इंद्रियां प्रवृत्त न हो तो प्रवृत्ति नहीं होगी थोड़ा भाष्य है भाष्य को देखिए भाष्य में भी वस्तु ऐसा छपा है वह न होकर के ये होना चाहिए यस्तु बुद्धाक्य सारथी तो बुद्धि नामक सारथी अविज्ञानवान है यानि अनिपुण है अविवेकी हैं प्रवृतौच निवृत्तौच्च भवति यानी इंद्रियों को प्रवृत्त करने में तथा निवृत्त करने में जिसको विवेक नहीं है किन विषयों में प्रवृत्त करना चाहिए किन विषयों से इंद्रियों को निवृत्त करना चाहिए यह विवेक जिसके अंदर नहीं है हिताहित का ऐसा बुद्धि रूपी सार्थी जो होगा कहते यथा इतरह रथचर्याम तो जैसे रस रथ को चलाने के लिए लौकिक इतर यानि लौकिक सारथी अविवेकी होगा तो वह घोड़ों को चलाने में जिसको ठीक से ज्ञान नहीं है विवेक नहीं है तो ठीक ठीक रथ नहीं चला पाएगा अब अयुक्तन मनसा सदा इस द्वितीय पाद की व्याख्या करते हैं कि अयुक्त अप्रगृहित असमित मनसा प्रगृह सदा युक्तो युक्त तो असमाहित मन से युक्त हैं अविवेक सारथी हमेशा ऐसा जो सारथी है तो अकुशलस्य बुद्धि सारथे अकुशलस्य में रस्वई है ना यह दीर्घ है कुशल्या है दीर्घ नहीं होना चाहिए रसो होना चाहिए रसोई होना चाहिए तस्य तस्शल बुद्धि सारथे अकुशल जो बुद्धि बुद्धि रूपी सारथी है उसके वश में उसकी इंद्रिय रूपी घोड़े नहीं रहेंगे ये कहा जा रहा है कि अकुशलस्य बुद्धिसारथे अकुशल बुद्धिसार्थे इंद्रिया अस्वस्थनीयानी अवश्या अनिवारणियाणि अशक्य निवारणियाणि ऐसा पाठ होता तो और अच्छा होता अशक्या अः अशक्यान अनिवारण यानी हैं आनि। कैसा किया हाँ हाँ तो अशक्यानि अनिवारण यानी यानी आनि। अवश्य नि का अर्थ कर दिया अशक्यानि अनिवारण यानी यानी आनि। हाँ नि... तो निवारण करने योग्य नहीं है का मतलब घोड़ों को जिधर जाना है उधर जाएंगे वो सारथी रोक नहीं पाएगा कहीं अनर्थ स्थान पर जा रहे हैं वो स्थान से कैसे तो कहते दुष्टास्वा यानी अदानतास्वा व इतर सारथे लौकिक सारथी इतर सारथी शब्द से लेना तो लौकिक सारथी की अशिक्षित जो घोड़े हैं सारथी के वो जैसे अनिवारणीयनी है का मतलब वो उन्हें हटाया नहीं जा सकता अविवेकी सारथी के द्वारा ऐसे ही जो अनर्थ संपादक स्थान है उस स्थान पर भी इंद्रिया प्रवृत्त होती हैं तो वहाँ से अविवेकी बुद्धि उपी सारथी उन्हें निवृत्त नहीं कर पाता और छठवें मंत्र के भाष्य में भाष्यकार भगवान कहते हैं कि यस्तु पुनः पूर्ोक्त विपरीत सारथी भवती तो पूर्वोक्त विपरीत सारथी हो जाएगा पूर्वक्त सारथी है अविवेकी सारथी और उससे विपरीत यह सारथी होगा विवेकी सारथी इसलिए कहते हैं विज्ञानवान यानी निपुणो विवेकवान विवेक संपन्न है नित्यानित्य वस्तु विवेक है और युक्त न मन सा प्रगृहत मना युक्त न सा सदा का करते हैं मन निगृहत है जिस सारथी का तो समाहित चित्त सदा और तस् अस्वस्थनी इंद्रिया प्रवर्त निवर्तयुत वा शक्या वश्या तो वश्या है कि विवेकी सारथी और मन रूपी लगाम भी समाहित है जिसका वह उस सारथी के द्वारा इंद्रियों को ज्ञान के साधनों में प्रवृत्त करने करना तथा आ, अनर्थ साधन से निवृत्त करना संभव है ऐसे विवेकी सारथी के द्वारा उदाहरण के लिए कहते हैं सदस्वा इव सारथे सदाश्वा का कर दिया दांत अश्व, दांता अश्वा सदाशवा ऐसा समझना दांत अश्व कहलाते हैं सदाश्व शिक्षित घोड़े इशारे से चलने वाले घोड़े लौकिक सारथी के जैसे होता है। ऐसी ही ऐसे ही विवेकी विवेक संपन्न बुद्धि के इशारे से इंद्रियों की प्रवृत्ति निवृत्ति होती है अब पंचम मंत्र में वर्णित एक प्रकार जो बुद्धिहारी सारथियों का बताया ऐसे सारथी सारथ्यादि जिस रथी के हैं वह रथी कहाँ पहुँचेगा और छठवें मंत्र में वर्णित सारथ्यादि जिस रथी के हैं वह रथी कहाँ पहुँचेगा इसे बताया जा रहा है सात और आठ नंबर श्लोक मंत्र में इसकी चर्चा हम लोग कल करते हैं